गजान भूत से कथित जंगूल छब मा सुतम शोक विनाशकार का। नमा विणी सर नीलाम बुज श्यामल कामार समारोह पितुवा पड़ो महासायक छापम नमा विरांशनाथम का पू सार सारा भुज ग्रह सदासारे भो भवानी सही तमान सिर धरे मटुकिया बोरे सिर मटुकिया डे रे कोई शाम मनोर जी कोई शाम मनोहर दो। धरे मटुकिया तो धरे दर मटुकिया तो कोई शाम मनोहर मनोर जी कोई शाम मनोहर है को नाम बिसर गई ब्लाल बिसर गई ग्वाल ग्वाल ग्आला कधि को नाम हरि लो हरि लो बोले रे हरि नो हरिंग कोई श्याम मनो हर लो रे इज कोई श्याम मनोहर लोरे लो सिर हे मटकियां डोल रे करटुिया डोले कोई शाम बनो कर दो कोई श्याम बनो हर दो कृष्ण कृष्णक रूप सखी हैं पालन कृष्णक रूप शक्ति हैं पालन शक्ति है भगवान के रूप में इतनी छक गई है ग्वाल में जब ददी के राम को ही भूल गई और ही और बोलने लगी ददी का नाम ही विसर्जन भगवान के नाम के सामने कृष्ण के रूप शकी है और रही और ही बोले कोई श्याम मनो हर लोजी कोई श्याम मनो हर लो के नहीं। नहीं। तो मीरा के प्रभु महाराज सीता आगमन हो चुका है छुट्टिया कत्तल दोनों से उनका स्वामी बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय मीरा के प्रभु नागरण चेर भाई रे कोई जी कोई आज राधा ब्रज को चली ज राधा, राधा प्रज बोतरी संग परसन के संग परसन के रे राज प्रज तो आ ब्रज को चल ब्रज पोचूर निपसी नंदला को चली। आ, Ek azim laal aur dona ek azim laal ko dona ek azim. नंदला नंद लाल चौ दिस दिस जयन पावन कहा मिलत मोरे काना अजराधव्रज अज रावजेजिए वर्णाधसा रंदसा मंगलाना चर्ता वंदेवाणी विनाक वंदे विदेहतनयादपुंड समाहित सोगी चित हंत मशं मुने्य सनमानि परी परापुण्य दूरवाद्युति तनु करुणव्य नेत्र हे मरबर विभूषण भूषेता कंदर्पकोटिकम किशोरमूर्ति भज की यत्र मनोरथ भुआ भजनक तत्र कीर्तन त्र तस्कांजि स्वार परिपूर्ण लोचन मारुति न मथुराक्ष सात गंगा तरंगरमणीय जटाकलाप गौरी गौरीर विभूषितम भाग नारायण प्रियमन मद वाराणसीपति भज विश्वनाथ सच्चिदानंदय विश्वत्पत्व का विनाशकृष्णा वयम नुम श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुरसुधार वरण घुबर विमल यशीक फलचार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबा मना गुणग नाम के हनुमत हो सहा लेत सदा सुधी दिन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु सीता श्री सीता श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की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 पार्वती हर हर महादेव भगवत चरण कमला अनुरागी बंधु श्रद्धा मई माता हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं श्री प्रेमपुरी आश्रम में आदरणीय श्री मदनलाल जी डालमिया श्री चिमन भाई जी श्री नेमानी जी अन्य सभी विद्वत जनों के पावन सानिध्य में भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से भगवान श्री सीताराम जी की मधुरात मधुर कथा का रसास्वादन लाभ प्राप्त करें उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले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 जय शिया राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय जय शिया जय शिया राम जय जय शिया राम जय जय जय शराम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 जय जैसिया जय जय जैसिया जय जैसिया जय जय जैसिया राम हो जैसिया राम जय Jai Ram Jai Siya Ram Jai Siya Ram Jai Siya Ram Jai Siya Ram Jai Jai Siya Nam Jai Siya Ram Jai Siya Ram Jai Siya Ram Jai जय शिया राम जय शिया राम जय राम जय शिया राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय शिया राम जय शिया जय जय शिया Jai Sri Aram, Jai Sri Aram, Jai Jai Sri Aram, Oh Sri Aram, Jai Jai Sri Aram, Sri Aram, Sri Aram, Sri Aram.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 जय जय शिया जय श जय जय श जय जय शराम जय जय शराम जय जय श श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज जय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 पार्वती पतये हर हर महादेव बिनु महारे बुल नाथ फद ने हू बिनु छाथ फ न हो बिनु बिनु छ पदने दे हो स्वदेणु विश्वनाथ पद ने श्री राम भगत कर लक्षण विश्वनाथ पद ने भगत कर लो दिनु जलु चल दे दिन चरदे चल दिनु चला, दिनु चला दिनु चला दिनु। भगवान शिव के चरणों में छल रहित प्रीति होना श्री राम भक्त का यही लक्षण है भगवान शिव माता पार्वती विवाह के बाद एक स्थान पर एकत्रित होकर विराजमान है भगवान शिव कभी कभी इस बट बटवृक्ष की छाया में आते हैं शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया यह भगवान शंकर को विश्राम देने वाला वृक्ष है बट बटवृक्ष क्यों इसके नीचे भगवान शिव श्री राम जी की कथा कहते हैं बटतर कही हरी कथा प्रसंगा शिकागो कागूसुंड जी भी ऐसे ही करते हैं और कागूसुंड जी भगवान शिव के शिष्य हैं तो भगवान शिव एक दिन इस वट वृक्ष के नीचे गए और इस वृक्ष से उन्हें इतना प्रेम है कि जब कोई कठिनाई आती है वे इसी वृक्ष के नीचे जाते हैं आनंदित होकर विराजमान हो गए प्रतीक्षा करने लगे पार्वती जी ने सुंदर अवसर देखकर वहां जाना उचित समझा भगवान शिव अत्यंत आह्लादित हुए और श्री पार्वती जी को बाम भाग आसन हर दीना पार्वती जी बाम भाग में विराजमान होकर प्रार्थना करती हैं महाराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हों तो एक कृपा करें तो प्रभु हरह मोर अज्ञाना कही रघुनाथ कथा विधि नाना भगवान श्री राम के जन्म के अनेक कारण हैं पहली बात तो यह कि उन्हें निर्गुण से सगुण होने की आवश्यकता क्यों पड़ी भगवान शिव उत्तर देते हैं पार्वती जैसे जल निराकार है उसका अपना कोई आकार नहीं है उसको जिस बर्तन में डाल दो उसी का आकार ग्रहण कर लेता पर बर्तन के बिना जल को पिया नहीं जा सकता इसी तरह उस निराकार ब्रह्म को जब कोई भक्त अपनी निष्ठा की कटोरी में भरकर भगवान के सगुण साकार स्वरूप की निष्ठा के फ्रिज में रख देता है तो वह जल ही जमकर बर्फ हो जाता है बर्फ में सुविधा यह है कि उसे पकड़ा जा सकता है जल को पकड़ा नहीं जा सकता हाला जल को बर्फ बनाने में जल में कुछ मिलाया नहीं है जल ही है पर कटोरी में रखकर फ्रिज में रख दिया गया इसी तरह निराकार को साकार बनाने के लिए उस निराकार में कुछ मिलाना नहीं है वह तो साकार कटोरी में भरकर बस इस फ्रिज में रख दिया जाए तो निराकार ही साकार है और फ्रिज से बाहर निकाल दो तो बर्फ ही जल है साकार ही निराकार है तो निराकार और साकार अलग अलग नहीं एक ही है जो ग सगुन सोई कैसे जोगुन दे सगुन सोई कैसे जलही म लग नहीं तसे योग गुण है वही सगुण है जल और बर्फ की तरह एक बात तुमने पूछी कि निर्गुण सगुण क्यों हुआ इसलिए क्योंकि घड़ा बनता है मिट्टी का सिवा मिट्टी के उसमें कुछ नहीं होता एक आदमी घड़ा बेच रहा था तो खरीदने वाले ने कहा कितने का दिया तो उसने कहा कि दो रुपए का तो कहा कि डेढ़ रुपए में नहीं दोगे तो उसने कहा कि एक नया पैसा कम नहीं करूंगा अजय जब एक नया पैसा कम नहीं करना है तो क्या इसे बिल्कुल सोना समझ रखा है तो घड़ा बेचने वाला बोला इसे क्या बिल्कुल मिट्टी ही समझ रखा है अब घड़े में सिवा मिट्टी क्या है क्या यह सही है कि मिट्टी ही घड़ा है पर घड़े के बिना पानी को पिया नहीं जा सकता पानी को रखा नहीं जा सकता इसीलिए उसका भी उपयोग है इसी तरह निर्गुण भगवान जब सगुण बनते हैं तभी उनका उपयोग हो पाता है इसीलिए जो भक्त निर्गुण को नहीं पकड़ पाते उनके लिए भगवान सगुण हो जाते हैं जिनकी इंद्रियां प्रभु तक नहीं पहुंचती जिनका मन प्रभु तक नहीं पहुंचता जिनकी बुद्धि प्रभु तक नहीं पहुंचती प्रभु उनके लिए सगुण साकार होकर आ जाते हैं इतनी सी बात है एक बार भगवान ऊपर छत पर थे सबसे कहा जिसे मिलना हो ये सीढ़ी लगी है साधना की ये दो पाव हैं चढ़कर आ जाओ सब लोग चढ़कर जाते जो बेचारे नहीं चढ़ पाते वे नीचे खड़े थे नीचे वालों ने कहा कि इस सीढ़ी का उपयोग क्या ऊपर चढ़ने के लिए ही है नीचे उतरने के लिए नहीं है तो भगवान ने कहा नीचे उतरने के लिए भी है तो नीचे वाले भक्त ने कहा कि प्रभु हम ऊपर क्यों आए आप ही नीचे उतर आओ और ये साधना की सीढ़ी इसके दो पाए एक नाम और एक रूप तो नाम रूप से ऊपर उठकर जाने वाले परमात्मा को पा लेते हैं और परमात्मा जब नाम रूप लेकर आता है तो वह भक्त को प्राप्त कर लेता है यही निर्गुण और सगुण में अंतर है अज्जा महाराज सो तो ठीक लेकिन राम जी के जन्म के कई कारण हैं। <coughs> मुझे एक दो बताऊ राम जन्म के अनेका राम जन्म के अनकर जन्म के परम विचित्र एकते एक एका जनम के तु जनम के तू जनम श्री राम जन्म के अनेक कारण अब भगवान शंकर ने कारण गिनाए एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों ने श्राप दिया जय विजय रावण कुमकर्ण बने अच्छा महाराज एक बार जलंधर रावण बना तब महात्माओं ने कहा कि भगवान अवतार लेकर तुम्हारा उद्धार करेंगे ठीक है महाराज इसी तरह शंकर जी एक, एक सुनाते जा रहे हैं और जैसे ही भगवान शंकर ने कहा नारद श्राप दीन एक बारा। नारद श्राप दीन एक बा कल्प एकते ही लगी कल्प अव गिर जा चकित भ सुनबानी गेर जा चेत भै सुनबानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञान भगत संज्ञानी कारण कवन श्राप मुनि दीना पार कवन श्राप मुनिया अपराध नमापा अपराध यह प्रसंग मुही कहू पुरा यह प्रसंग मुही पुरा मन मोह आचरज भाई मन मोह भारी। भगवान शिव ने कहा कि एक बार श्री देवर्षि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया माता पार्वती चकित हो गईं गिरया है पर्वत तनयाह हैं शैल है उनको लगा कि भगवान को श्राप दिया नारद जी ने नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी नारद जी परम वैष्णव है परम ज्ञानी है वे भगवान को श्राप देंगे आपने यह तो बताया कि नारद जी ने श्राप दिया पर शंकर भगवान आपने यह नहीं बताया कि भगवान की गलती क्या है का अपराध रमापति की ना अब निष्ठा इसको कहते हैं अपराध भगवान का हो सकता है परमात्मा का हो सकता है महात्मा का नहीं अब यह पार्वती जी की अपनी निष्ठा है गुरुदेव के प्रति कारण कवन श्राप मुनि दीना क्या कारण है जो मुनि ने श्राप दिया भगवान ने अपराध क्या किया था भगवान शंकर मुस्कुराए और एक ही बात कही बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय ये जब रघुपति कर ही करें जस सो तस ते ही छन हो न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है भगवान जब जिसको जैसा बना देते हैं वह वैसा ही कार्य करने लगता है न कोई ज्ञानी और न कोई मूर्ख यह भगवान की लीला है इसीलिए नारद जी ने श्राप तो दिया है श्राप दिया हाँ। और कोई ज्ञानी नहीं कोई मूर्ख नहीं ना भगवान जब जिसको जैसा बना दे बिल्कुल वही बात है महाराज मुझे तो यह प्रसंग सुनाओ अब शंकर जी यह प्रसंग सुनाते हैं हिम गुहा एक अति पावनी वह समीप सुन सरी सुहावनी बह समीप सुन सरी सुहावनी हिमालय क्षेत्र परम पवित्र है पर हिमालय में एक गुफा है वह अत्यंत पवित्र है क्यों क्योंकि वह समीप सुरसरी सुहावन सुहावनी गंगा जी बह रही है पास में इसलिए हिमालय बहुत मोहक अब भगवान शिव जब हिमालय का वर्णन करते हैं तो पार्वती जी आनंदित होती हैं भगवान शिव ने कहा कि नारद जी ने जो हिमालय देखा चारों तरफ हिमाच्छादित पहाड़िया चारों तरफ सुंदर सुंदर वृक्ष वन और यह सब देखकर नारद जी के मन में भगवान का स्मरण हुआ अब देखो वन देखकर भगवान की याद आना आप शहर में कभी भी कहीं से भी निकलिए कोई बड़ी बिल्डिंग दिखेगी छोटी बिल्डिंग दिखेगी वाह भाई वाह बहुत अच्छी बनी है किस किसने बनवाई है तो आपके साथ वाला आदमी तुरंत उस मालिक का नाम लेगा उनकी है थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे यह उन्होंने बनवाई तो आप जगत में जिन जिन को देखेंगे सबके मालिक का नाम पता लगेगा पर वन की विशेषता यह है कि वन में जब आप वृक्ष को देखेंगे वन में जाकर जब आप बादलों को देखेंगे वन में जाकर जब आप बहती हुई धारा को देखेंगे तो भगवान की ही याद आएगी एक महात्मा के पास एक सज्जन गए बाबा खुदा की खुदाई समझ में ना आई बाबा बोले कला बता दें सवेरे पहुंच गया वो महात्मा ले गए उसे कि चल जंगल में एक पहाड़ी के ऊपर से नीचे बहती हुई नदी दिखाई का देख ये है खुदा की खुदाई वो बोला खुदा की खुदाई है ये महात्मा हंसकर बोले तो क्या तेरे बाप ने खुदाई है यह तो नदी है परमात्मा की बनाई हुई है अजय आप कभी इस तरह देखा करो फूलों को मुस्कुराते देखो बहती हुई धारा को देखो पहाड़ों को देखो नदियों को देखो झरनों को देखो यह सारा खेल परमात्मा का है परमात्मा ही इन सब रूपों में प्रकट हो गया है अब नारद जी ने जो बहती हुई धारा देखी जिसका संबंध भगवान के चरणों से है भय रमा पति पद अनुरा पति पद अनुरा प्रतिपद भगवान के चरणों में प्रेम हो अब उनको लगा कि मैं थोड़ी देर यहां ठहर जाऊं पर ठहरे कैसे श्राप लगा है, महाराज दक्ष ने श्राप दिया तो दक्ष तो गृहस्त है नारद जी महात्मा है इन्हें श्राप कैसे लग गया श्राप ऐसे लगा कि दक्ष के बेटे तपस्या करने वन में जाते हैं, और वन से जब लौटते कि अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे तो रास्ते में नारद जी मिल जाते और नारद जी ऐसा समझाते उन्हें कि वो विवाह के लिए तैयार ही ना होते वापस लौट जाते दक्ष को लगा कि हमारे बेटे जाते तो हैं लौटकर आते नहीं हैं जब पता लगा कि देवर्षि श्री नारद जी उन्हें समझा देते हैं बस दक्ष ने श्राप दे दिया कि तुम दो घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर ही नहीं सकते पर नारद जी को इससे निराशा नहीं हुई बड़े प्रसन्न हुए कि एक जगह ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे तो ज्यादा जगह जाएंगे ज्यादा लोगों को समझाएंगे पर आज नारद जी को दुख हुआ कि हम ठहर ही नहीं पा रहे हैं। यह कर्म भाग्य बनकर पीछे लगा है तब इन्होंने एक ही बात सोची क्या भगवान की प्रार्थना से ऐसा हो सकेगा जब जान के नाथ सा आ जान के नाम करे तब करेब ऑन बिगारे रो जान के ना कर ज्ञान के नारदगा जब जान की नाथ सब ज् के नाथ का भगवान की प्रार्थना की क्यों आप मुकदमे की अर्जी कोर्ट में देते हैं हार जाएं तो हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट में भी हार जाएं तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जज आपके प्रतिकूल फैसला दे दे अब तो कोई कोर्ट नहीं बचा कहा जाएंगे लेकिन एक उपाय है आप भगवान के यहां अर्जी दे सकते हैं राष्ट्रपति के यहां अर्जी देते हैं और राष्ट्रपति चाहे तो आपके मृत्युदंड में परिवर्तन कर सकता है इसीलिए भगवान अगर चाहें तो आपके प्रारब्ध में परिवर्तन कर सकते हैं नारद जी ने भगवान से ही प्रार्थना की प्रभु आप मुझे बचाएं नवग्रह प्रतिकूल हों तो एक ग्रह है भगवान का अनुग्रह है, जो नवग्रह से बचाता है जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बेगान करे नरद भगवान का भरोसा नारद जी को स्मरण करते ही जब भगवान का स्मरण किया तो नारद जी को लग गई समाधि सोमी रथ हरी ही श्राप गति बाधि सहज विमल मन लागी समाधि पवित्र मन समाधि लग गई अबतनिक सूचना किसके स्मरण से समाधि लगी भगवान के स्मरण से भगवान के स्मरण से दुर्भाग्य दूर हुआ और समाधि लगी श्राप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा नारद जी समाधिस्थ होकर बैठ गए अब नारद जी को समाधिष्ठ देखकर इंद्र को डर हुआ कि यह इतनी तपस्या क्यों कर रहे मोनी गति देख सुरेश डिरा कामी भोल की न सनमा देवराज इंद्र डर गए और कामदेव को बुलाकर सम्मानित किया और यही कहा सुख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखी मृगराज छीन ले जिमि जान जड़ तिमी सुर पति ना देवराज इंद्र को डर नहीं देवराज इंद्र ऐसे सोच रहे हैं जैसे कुत्ता सूखी हड्डी मुंह में दबाकर भागे और शेर देख ले तो कुत्ता डरने लगे कि कहीं हमारी हड्डी न छुड़ा ले। इंद्र को लज्जा नहीं लग रही पर कामा न भयम न लज्जा जो कामातुर है कामनाओं के कारण जिसका चित्त दूषित हो गया है उसे न भय लगती है न लाज लगती है और इसीलिए देवराज इंद्र ने काम को बुलाकर सम्मानित किया और काम से कहा कि तुम इनकी समाधि भंग कर काम अपने सहायकों के सहित गया और समाधि भंग करने की बड़ी चेष्टा की बड़ी चेष्टा की लेकिन सीम की चापी सकई कोतासू बखार रमा पति जासू भगवान जिसकी रक्षा करें उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है यह बात तो सही है कुछ भी नहीं बिगड़ा नारद जी बैठे रहे काम ने बहुत प्रयास किया पर उनकी समाधि भंग नहीं हुई अब काम ने सोचा कि कलंक और लगेगा समाधि तो भंग हुई नहीं तो नारद जी के चरण पकड़ लिए गहसी जाय मुनि चरण तब कह सुठी आरत बैन अब तो वह भगवान की कृपा से नारद जी के चरण पकड़ आरतवाणी में विनय करने लगा कि महाराज आपका कुछ नहीं बिगड़ा और आप समाधिस्थ रहे और समाधि में आपका कुछ नहीं बिगड़ा अब नारद जी की जो प्रशंसा की अब नारद जी की समाधि खुली क्या हुआ काम महाराज बहुत देर से आया आपकी समाधि भंग करने की चेष्टा की पर आप जैसा महात्मा नहीं देखा समाधि भंग हुई नहीं अब नारद जी भगवान को भूल गए नारद जी अपनी प्रशंसा सुनने लगे कह सुठी आरत बहन नारद जी बड़े प्रेम से सुना अच्छा ऐसा अभी तुमने देखा ही क्या है मुझ पर तुम्हारा असर नहीं हुआ और एक बात देखी तुमने मुझे कोई क्रोध नहीं आया भय न नारद मन कछु रोसा कह प्रिय वचन काम परितोषा और जाकर अरे महाराज आप में क्रोध भी नहीं जय हो जय हो न काम न क्रोध देवराज इंद्र से कह देना कि हमें उनके पद का भी कोई लोभ नहीं है महाराज आप में काम नहीं क्रोध नहीं लोभ नहीं धन्य हैं आप जय हो आपकी जय हो जय हो जय हो अब नारद जी ने ये जय हो जय हो जय हो इतनी सुनी कि भूल गए भगवान को अब इन्हें लगने लगा कि हमारे जैसा तो कोई नहीं ना हम में काम है न क्रोध है न लोभ है यद्यपि जो आदमी वहां गया उसने जब देवराज इंद्र के समक्ष वर्णन किया कामदेव ने तो सबने मुनि की तो प्रशंसा की पर सिर भगवान को झुकाया मुनि ही प्रसंस हरी ही सिर उ मुनि की और हरि को सिर झुकाया सुन सबके मन अचरज आवा पर मुनि ही प्रसन्न से हरी ही सिरुण नारद जी भी भगवान को याद करते रहते पर नहीं अब उनको लगा कि मेरे जैसा कोई नहीं मैंने जैसे काम को जीता किसी ने नहीं जीता और ऐसा सोचकर अब गया तो किसी और ने भी काम को जीता है हां किसी ने भगवान शंकर ने पर शंकर भगवान ने काम को तो जीता क्रोध को नहीं जीत सके इसीलिए भय कोपक उत्तरई लो का क्रोध आ गया और काम को जलाकर नष्ट कर दिया वाह रे नारद तुम्हें न ना क्रोध आया न लोभ अब तो शंकर जी से जाकर कहूंगा अब नारद जी जो चले सीधे कैलाश पर्वत भगवान शंकर ने देखा कि चलो संत आए हैं और संत के द्वारा श्री राम कथा सुनने को मिलेगी तो शंकर भगवान बड़े आनंदित हुए संत पाहुने आवत दिन संत पाऊने्या संत पा पाऊने आव पाने संत पा अच्छा जिस दिन संत मेहमान होकर घर में आ जाए जा दिन संत पाहु आवत उस दिन का तो वर्णन नहीं किया जा सकता शंकर भगवान बड़े प्रसन्न कि हमारे घर एक संत आए हैं और इनके द्वारा हमें श्री राम कथा सुनने को मिलेगी अब देवर्षि नारद जी ने शंकर जी को देखा शिव जी ने बड़े आदर पूर्वक उनसे कहा कि हम आपके द्वारा श्री राम कथा सुनना चाहते हैं नारद जी बोले आज कल हम नई कथा सुनाने लगे अब शंकर जी बड़े हैरान कि नई कथा भगवान की कथा तो नित्य नहीं है पर शिवजी बोले कुछ नहीं अब नारद जी ने शिव जी को सुनाए मार चरित मार चरित श सुनाए मारे शनाए मार चरित्र श सुनाए मार चरित श जय महाराज मारचर का जय शंकर ही सुना आ, आ, आ, आ, आ शंकर जी को सुनाए मार चरित्र राम कथा नहीं काम कथा अब शिव जी सुनते रहे बोले कुछ नहीं अब श्रोता कथा सुनकर कुछ बोले नहीं हिले डुले नहीं तो वक्ता को भी लगने लगता है कि क्या हुआ नारद जी को लगा कि शंकर जी कुछ कह नहीं रहे हिलडुल नहीं रहे बोल भी नहीं रहे बात क्या है अरे समझ में आ गई बाबा कथा कैसी लगी आपको नारद जी ने कहा कि हमने आपको कथा कैसी लगी शंकर जी ने कहा कि हमने कथा सुनने के पूर्व एक बार हाथ जोड़े थे लेकिन अब हम दो दो बार हाथ जोड़ रहे बार बार बिनवो मुनि तो ही जैसे यह कथा मुझे सुनाई जिम यह कथा सुनाये मोही तिम जन हरी सुनाय कबहू भगवान को कभी मत सुनाना नारद जी बोले वैसे तो नहीं सुनाएंगे लेकिन अगर चर्चा चल जाए तो भगवान शिव बोले चले ऊ प्रसंग दुराये उपहू हु प्रसंग भी चले तो छिपा लेना अब शंकर जी ने कितना सुंदर उपदेश दिया पर नारद जी को अच्छा नहीं लगा जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती न ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती नारद जी को शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान भरद्वाज कौतुक सुनू हरी इच्छा बलवान नारद जी को अच्छा नहीं लगा तब वे के लोग सिधाए तब सिधाए ते लोग सिधाए आ, आ, आ, आ, आ तब बीर के आ आ, आ, आ, आ आ तब बज के बिरंग के लोग बिरं के नारद जी को शंकर जी के वचन अच्छे नहीं लगे वे सीधे ब्रह्मा जी के यहां गए कि हमको भगवान की हमें भगवान की क्या जरूरत तब तो भगवान को जरूरत होगी तो बुलाएंगे अब हम भी भगवान हो गए काम नहीं क्रोध नहीं लोभ नहीं नारद जी कई दिन तक प्रतीक्षा करते रहे कि भगवान की खबर आएगी बहुत दिन तक समाचार नहीं मिला नारद जी ने सोचा एक बार जाकर बता तो देना चाहिए पर एक बार ही जाएंगे बार बार नहीं इसलिए नारद जी एक बार एक बार कर बिना एक बार कर कबार कर प्रवीणा गावत हरि गुण गवीणा गावत हरि गुणधान प्रवीण प्रवीण बार करता कर देना गावर गुण गान प्रवीण आ एक बार, कर, एक, बार कर, एक बार कर एक बार कर एक बार नारद जी बीणा बजाते हुए भगवान के गुण गाते हुए चले लक्ष्मी माता ने कहा आज नारद जी आ रहे हैं भगवान ने कहा हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं अब नारद जी गए पीछे भगवान शंकर ने अपने गण लगा दिए जरा पता लगाते रहो कि यह भगवान से कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हितोपदेश दिया भगवान शिव ने नारद जी को अच्छा नहीं लगा कोबा गुरुरियो ही हितोपदेष्टा भगवान शंकराचार्य ने कहा गुरु कौन जो हितोपदेश करे वह नारद जी ने भगवान शिव की बात भुलाकर सीधे चल दिए भगवान ने कहा आ जाए हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं उपचार वहां नहीं हुआ यहां करें अब जैसे ही नारद जी पहुंचे वैसे ही भगवान ने एक काम किया हर मिले उठ रमा निकेता भगवान उठे और नारद जी ने जैसे ही चरणों में झुकना चाहा भगवान ने हाथ पकड़ लिए हृदय से लगा लिया नारद जी समझ गए कि पहले वाले नारद नहीं रहे हम अब भगवान के चरणों की आवश्यकता नहीं अब तो भगवान हृदय से लगा रहे हैं मिले उठी रमा निकेता उसके बाद नारद जी नीचे बैठने लगे भगवान करे वहां नहीं वहां यहां बैठो अपने बगल में बिठाया बैठे आसन ऋषि समेता ऐसा भगवान ने कभी नहीं किया था आज क्यों किया नारद जी को लगा कि भगवान भी समझ गए हैं कि नारद जी हमारी बराबरी के ही हो गए इसलिए अपने आसन पर ही बिठाया उसके बाद भगवान ने एक व्यंग किया बहुत दिनन कीन्ही मुनि दाया बोले बिहसी चरा चरराया बहुत दिनन कीनी मुनि दया मुनि बहुत दिनों में दया की इसका अर्थ है कि अब आपको दर्शन की आवश्यकता तो है नहीं अब तो आप दया करने ही आए होंगे क्योंकि मैं गृहस्थ हूं और आप दया करने आए आपकी बड़ी कृपा कहां रहे बस नारद जी को अवसर मिल गया समाधि लग गई थी अच्छा तो सर्दी गर्मी वर्षा धूप अरे महाराज इनकी बात जाने दो काम आया बड़ी कोशिश की मेरी समाधि भंग नहीं कर सका बहुत चेष्टा की भगवान रूख बधन करी वचन मृदु बोले श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन ते मिटहीं मोह मार मदमान तुम्हारे स्मरण से ये मोह अज्ञान और काम आदि विकार नष्ट होंगे नारद जी ने सोचा अभी तक भगवान के स्मरण से होते थे अब हमारे स्मरण से होंगे नारद कहे वह तभीमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवान प्रभु आपकी बड़ी कृपा है लेकिन कहा कैसे सहित अभिमाना अभिमान के साथ कहा कि आपकी बड़ी कृपा नारद जी उसके बाद भगवान से आज्ञा लेकर गए भगवान मन में सोचने लगे करुणानिधि मन दीख विचारी प्रभु आ, आ ऊ गरब तू तु भारी भारी करुण निधि मन दी दिख मन दीख दी कन दी कीक मन दी पूरा अंकुरे उगर्भत रुभारी करुणा निधि मन करुणा करुणानिधि मन दि करुणानिधि करुणा निधान भगवान ने देख लिया कि हृदय में बड़ा भयंकर गर्व का वृक्ष उत्पन्न हुआ है लेकिन क्या करूं बेगी सो मैं डारी हूं उखारी पन हमार सेवक है इतकार हमारी प्रतिज्ञा तो सेवक का भला करने में है नारद जी आगे बढ़े <coughs> भगवान ने अपनी माया को बुलाया इंतजाम करो श्रीपति निज माया अथव प्रेरी सुन कठिन करनी कही केरी उस माया ने ऐसा भवन निर्मित किया श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार बिरच्यू मगमहानगर ते ही सत योजन विस्तार श्री निवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार सौ योजन का नगर बसाया इतना सुंदर नगर तरह तरह की रचना और ये नारद जी उधर से निकले जो देखा भाई नगर तो बड़ा अच्छा है बड़ा शानदार नगर है जरा जाकर देखें हो क्या रहा है नारद जी गए इधर भगवान सोच रहे हैं लक्ष्मी माता ने कहा कि आपने नारद जी का अभिमान बढ़ाया क्यों भगवान ने कहा कि सुनो लक्ष्मी नारद जी का अभिमान बढ़ाना जरूरी था क्योंकि जैसे किसी के शरीर में फोड़ा हो जाए और पहले डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर साहब अच्छा ये फूड़ा परसों से हुआ हम ये दवा देते हैं खा लो बैठ जाएगा वो दवा दे और मरीज ना खाए तो फूड़ा तो बढ़े गई क्यों डॉक्टर साहब के पास गए थे और दूसरे डॉक्टर के पास गए क्यों भाई पहले किसी को नहीं दिखाया दिखाया था दवा दी थी हां दी थी तुमने खाई नहीं खाई तो तो बढ़ नहीं था उसे अब ऐसा अभी तो ये बैठ नहीं सकता अब इतना बड़ा हो गया तो ऑपरेट करना पड़ेगा तो महाराज ऑपरेशन कर दे ऑपरेशन लायक अभी हुआ नहीं है। थोड़ा और बढ़ाओ तो भगवान नारद जी के अभिमान रूपी फोड़े का ऑपरेशन करते हैं पर और बढ़ाते हैं थोड़ा और बढ़ जाए तो भगवान ने कहा इसीलिए हमने बढ़ाया अब नारद जी उस नगर में गए सोनी सव चरित भूप गृह आए अब नारद जी ने सुन लिया था कि यहां का राजा अपनी बेटी का विवाह कर रहा है तो गए काहे को थे सुनकर ही लौट आते पर नारद जी ने सोचा कि थोड़े में क्या बिगड़ता है चलो देख लेंगे अब ये थोड़ा थोड़ा सोचते चले गए अब राजा ने देखा कि देवर्षि नारद आए हैं प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद आने दिखाई नारद भूपति राजकुमारी श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार आन दिखाई नारदही भूपति कुमार विश्वमोहिनी को दिखाया कि किसे देखो अब नारद जी ने जब विश्वमोहिनी को देखा तब तो कभी विश्व की तरफ देखें, कभी हाथ की तरफ देखें, हस्त रेखा देखना था पानी ग्रहण पानी ग्रहण कर लिया देखने लगे अब इधर क्या देखें दिखे तो उधर बड़ी बार लगी रहे निहारी देख रूप मुनि विरति विसारी बड़ी बार अलग बड़ी देर तक देख आप सोचो फोटो तो एक, एक मिनट में खिंच जाती है कैमरा सही होता हा? लोग कहते वो थोड़ा थोड़ा हां हो गया और नारद जी इतनी देर तक देखते रहे बड़ी बार लगी रहे निहारी अब जब बड़ी देर तक देखते रहे तो दशा क्या हुई लच्छन सब विचारी उर राखे लच्छन सब विचारी उखे कछुक बनाई भूख संभाखे, कछुक बनाई भूख संभाखे लच्छन सब बिचारी उच्छन सब बेचार राजा से कुछ बनाकर कह दिया आ, अब मन में सोचने लगे जो यही बरई अमर सोई सुई होते जीत न कोई सेवई सकल चरा चरन ही बरई शील निधि कन्या जाही ये शील निधि की कन्या जिसका वरण करेगी उसमें ये लक्षण होंगे उसको युद्ध में कोई नहीं जीत सकेगा वह अमर होगा तो लक्षण तो यह कह रहे थे कि जिसका वरण ये करेगी वो अमर होगा उसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकेगा चर अचर उसकी सेवा करेंगे पर नारद जी ने अर्थ लगाया कि जिसका विवाह इसके साथ होगा उसमें ये लक्षण आ जाएं तो देवर्षि श्री नारद जी ने सोचा कि हमारे भगवान होने में इतनी ही कसर है वो पूरी हो जाएगी और भगवान जैसे बैकुंठ नाथ हैं क्षीर सिंधु में मिले थे हमें तो समुद्र ने लक्ष्मी जी दी भगवान समुद्र में ही रह गए इसी तरह हम भी यहीं रह जाएंगे अब नारद बाबा को भगवान होने का शौक लगा कि जो कसर है सो पूरी हो जाएगी अब मन ही मन सोचने लगे कि इससे किसी तरह विवाह हो जाए और विवाह की सोचने लगे सोचा जब तब करो काहे को तुम इस झंझट में पड़े हो तो नारद जी बोले जब तप कछु न हो यही काला हे विधि मिलई कवन विधि अब भगवान की विनय करने लगे मोरे हित हरी सम सम को को यही अवसर सहाय सोई हो यही अवसर aa hai sabho yah avasar sa hai aa hai sabho yah avasar yahi avasar yahi avasar yahi avasar aa hai sabho yah avasar आ, आ, आ, आ। बहु विधि विनय की निकाल प्रगटेऊ प्रभु कौतुकी प्रगटे प्रगटे प्रगटे अब नारद जी ने बहुत विनय की तो भगवान प्रकट हो गए अच्छा कौन भगवान प्रकट हुए कृपालु बाद में कौतुकी कृपाला भगवान कृपालु तो हैं पर कौतुकी भी है तो कौतुकी कृपालु भगवान प्रकट हुए और भगवान ने एक ही बात कही अरे अरे नारद जी क्या हुआ नारद जी ने हाथ जोड़े प्रणाम किया महाराज एक जरूरी काम आ गया भगवान ने कहा काम आ गया भगवान मन में सोचने लगे कि कल तो काम को जीत कर आए थे आज काम आ गया भगवान ने समझ लिया कि हमारी माया का पूरा प्रभाव है भगवान ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा काम क्या आया है नारद जी ने कहा विवाह करने की इच्छा हो गई भगवान मन ही मन हंसे पर ऊपर से गंभीरता का अभिनय करते हुए बोले ये तो बहुत अच्छा है हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ नारद जी ने कहा कि अगर आपको देना है तो अपना रूप दे दो आपन रूप दे हो प्रभु मोही क्योंकि आन भांति नहीं पावो वही स्वयंवर है वह तो जिसे सुंदर देखेगी उसे जयमाला पहनाएगी और आप अपना रूप दे दो तो हमारा विवाह पक्का भगवान मन में सोचने लगे कि रूप हमारा और विवाह तुम्हारा यह एक अजीब बात है भगवान सोचने लगे कि क्या करें नारक जी भक्त हैं और सुंदर बनने आए हैं राम सदा सेवक रुचि रखी भगवान तो सदा सेवकों की रुचि रखते हैं अगर रुचि रख दी तो ये जीवन भर के लिए बंदर बन जाएंगे और कोई जगह काम नचाव न जे ही अभी तो मेरी माया के प्रभाव बस ऐसा कह रहे हैं तो भगवान सोच रहे थे कि इनको सुंदर नहीं बंदर बनाना चाहिए तब तक नारद जी ही बोले यही विधि हो ई नाथ हित मोरा करहू सुगी दास मैं तोरा ही भगवान जिसमें मेरा भला हो वही करें मैं आपका दास भगवान बोले यह बिल्कुल ठीक है यही विधि हो यही परम हित नारद सुनहु तुम्हार सोई हम करब आन कछु बचन न सा हमार हम वही करेंगे जिससे तुम्हारा परम हित हो कुपथ मांगर जा रोगी ओोगी मांग रुज जाक मांग Yaar, rachya kala, ya kul roge kupat, mangar doje yaar. वैद न देनऊ मु जोगी यही विधि तुम्हार में ठय कह प्रभु भय कु भगवान ने स्पष्ट कहा कुपत्य मांगता है रोगी वैद्य देता नहीं है इसी तरह मैं तुम्हारा हित करूंगा पर मुनि वहां होते तब तो सुनते माया बिबस भय मुनि मूढ़ा समझी नहीं हरी गिरा निगूढ़ा भगवान हरी की निगूढ़ गिरा समझ नहीं सके बस इसी में रहे कि चाहे जो हो जाए अब तो भगवान ने कह दिया है तो काम बनेगा ही पर मुनि हित कारण कृपा निधाना दीन कुरूप न जाई बखाना मर कट बदन भयंकर देही ऐसा लेकिन भगवान ने नारद जी का हित करने के लिए बंदर का चेहरा दिया सबको बंदर का चेहरा नहीं दिखा सबने तो नारद जी ही समझा नारद जान ही सब ही नावा लेकिन यह चेहरा भगवान ने देखा होगा या बाद में नारद जी ने देखा होगा लेकिन भगवान के पास शिव जी के दो गण और शिव गणों ने सूचना दी कि नारद जी तो विवाह करने के लिए तैयार हो गए भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें सुंदर रूप दे दो और फिर यह भी कहा जिसमें हमारा हित तो हो सो करो और भगवान ने वही किया कि नारद जी का हित करने के लिए उन्हें बंदर का चेहरा दिया रुद्र गणों से शंकर जी ने कहा कि वहीं रहो और आंखों देखा हाल बताओ रुद्रगणों ने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि महाराज हमको भी नारद जी का बंदर वाला चेहरा दिखना चाहिए भगवान ने कहा कि नहीं वो सीक्रेट मामला है तुम्हें तो नहीं दिखेगा रुद्रगण बोले कि हम भी तो संवाददाता हैं सीधे केंद्र से शंकर भगवान से संबंध जोड़े हुए हैं आंखों देखा हाल उन्हीं को बताना है तो कैसा भी सीक्रेट मामला हो लेकिन हमें तो दिखना चाहिए भगवान ने कहा फिर कोई अड़चन आई तो मत कहना नहीं नहीं हम देखें ठीक है भगवान ने कहा तुम भी देखो विप्रवेश देखत फिर परम कौतुकी हो ये दूसरे कौतुकी एक मुनि कौतुकी नगर तिह गए हो मुनि महाराज कौतुकी और फिर भगवान प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला ये तीन तीन चार चार कौतुकी जहां इकट्ठे हुए हों वहां कुछ न कुछ कौतुक तो होगा ही अब भगवान ने नारद जी से कहा कि आप जाओ अब नारद जी बड़े खुश होते हुए स्वयंवर सभा में गए शंकर भगवान सोचने लगे कि भगवान ने कहा है कि बंदर बनाने में हित होगा तो जरा पता लगाओ हित क्या हुआ रुद्रगण संग संग करहीं कूट न रह सुनाई करहींटना नी दीन हरि हरी सुंदरताए नीक दीन निक दीन हरि सुंदर तार करही करई तो पूेना पूरा सुनाई नी दिन हरि सुंदरता दिन हरिणी क दिन हरिणी क दिन भगवान ने सुंदरता बड़ी अद्भुत दी और ऐसी सुंदरता तो वे ही दे सकते हैं बड़ी कृपा अब आपस में चर्चा करते, दे कुछ भी हो विवाह इन्हीं का तय होगा पक्का अब नारद जी जी सुनो क्या बात है कुछ नहीं महाराज बस नहीं नहीं बोलो संकोच मत करो एक बात कहें हा बोलो आप इतने सुंदर हैं कि विवाह आपका ही होगा नारद जी कहें सच अरे इसमें क्या संदेह महाराज ये, लेकिन ये बताओ ये सुंदरता मिली कहां से भगवान ने दिए हा वो ही हम कहें कैसी सुंदरता तो वे ही दे सकते हैं अब नारद जी को ये दोनों इतने प्रिय लगे कि दूर भी बैठे हो तो पास मिठा इधर आ यहीं बैठो और रुद्रगण पास बैठकर नारद जी की प्रशंसा करने लगे कि आपके जैसे आपके जैसा तो सुंदर कोई अब नारद जी दूसरी तरफ देखें तभी हासिल और नारद जी जो देख रहे हैं क्या बात है आपने उसी समय विश्व मोहिनी आई और विश्व ने सर्वत्र देखा और जैसे ही नारद जी की तरफ देखा तो मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते और उसने जो मरकट बदन भयंकर देह बड़ा क्रोध आया उसे और इतना क्रोध आया कि यही दसी बैठे नारद फूली ही न बिलो की भू जिस दिशा में नारद जी बैठे थे उस दिशा की ओर ही नहीं देखा अब नारद जी की दिशा में जो लोग बैठे थे वो भी अपना माथा पीटे कहा से कहा इनके बगल में आके बैठ गए अब जब नारद जी बार बार उछले पुनि पुनि मुनि उक सही देखि दशा हर घन मुसकाही पर भगवान नारायण नर रूप धारण करके गए धरी नृपनु कहा गए वो कृपाला विश्व मोहिनी ने जो उन्हें देखा कुर से मेलू जय माला शील निधि राजा की बेटी विश्व मोहिनी ने भगवान नारायण को नर रूप में देखा माला पहना अब माला पहना दी दुल्हन लई गये लीनीवा छा नृप समाज सब भय निरासा नृप समाज सब भय निरासा भगवान नारायण लक्ष्मी को लेकर गए विश्वमोहिनी को लेकर गए दक्का दक्का। अब नारद जी बहुत हक्का बक्का। अब रुद्रगणों से बोले क्यों जी तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा ही विवाह होगा रुद्रगण हंसते हुए बोले ताबीबी क्या बिगड़ा है आप निज मुख मुकुर भी लो कहू जाई? अपना मुख दर्पण में देख लो अब नारद जी को बड़ा क्रोध आया तो जल में देखा और जल में बड़ा भयंकर रूप दिखा और जो रूप दिखा अब तो नारदी को पुण्य जल दीख रूप निज पावा बड़ा क्रोध आया अबे रुद्रगण हंसने लगे उनको हंसते हुए देखा तो कहा हो oh, निशा चढ़ जाए तुम कपटी पापी दो हंसे हो हम ही सो ले फल बहोर हंसे हो मुनि को तुम तो कपटी और पापी हो जाओ राक्षस हो जाओ अब दोनों कांपने लगे महाराज कौतुक वश देखा था उसका फल मिल गया पर हमने तो केवल सूचना दी है पर जिसने ये सुंदरता दी है उन्हें नारद जी ने कहा उन्हीं के पास जा रहा हूं फरकत धर को मन मरकत अधर अधर को को माही परकत था। था। माही को पर सपद चले कमला पति पाही पो, पो, पो। अब होठ फड़क रहे मन बड़ में बड़ा गुस्सा है और सपन चले कमलापति पाही आज भगवान को भी बता दूंगा देवर्षि नारद जी श्राप ने सीधे भगवान के पास और भगवान बड़े कौतुकी बीच ही पं मिले दनु जारी धनु जारी बीच ही पुथ चई पथ पंथ तनुजा धनुजार धनुजा संग रमा सोई राज कुमार बीच भगवान रास्ते में ही मिल गए अब ये बीच रास्ते में मिलने का क्या अर्थ है आप ऐसे सोचो जैसे एक आदमी किसी ऐसी ट्रेन में बैठ जाए जो पूर्व की ओर जाने वाली में बैठना हो और पश्चिम की तरफ जाने वाली में बैठ जाए एक ही समय हो एक ही प्लेटफार्म हो तो प्रायः ऐसी भूल हो ही जाती है तो रास्ते में बीच रास्ते में टीटी मिलता है टिकेट टिकट जब टिकट देखेगा तो कहां जा रहे हो? कुछ होश है यह गाड़ी वहां नहीं जा रही जहां तुम्हें जाना है तब बेचारे को होश आता है अच्छा भगवान ने एक कौतुक और किया अकेले नहीं मिले संग रमा सोई राजकुमारी लक्ष्मी जी संग में और वो भी विश्वमोहिनी भी संग में दो दो और नारद जी को देखकर भगवान हंसकर बोले मुनि कहा चले हे <laughs> मुनि महाराज कहां जा रहे क्योंकि तो आपने जिस ट्रेन में बैठने का निश्चय किया वो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहर रघुवीर ही भज हूं भज ही जय ही संत आप सब छोड़कर राम जी का भजन कर पर नारद जी तो बड़े क्रोध में दो को और देख लिया उसी समय बोले बस तुम्हारे ही पास भगवान ने कहा तो हमारे लायक कोई सेवा भगवान ने कहा कि हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताएं नारद जी ने कहा आप कर चुके अब हमें करनी है अब तो नारद जी ने जो बोलना शुरू किया हे भगवान स्वार्थी कपटी कुटिल भगवान हंसते रहे नारद जी गालियां देते रहे अब नारद जी गाली दें और भगवान हंसे तो नारद जी ने कहा हम गाली दे रहे हैं तुम्हें हंसी आ रही है भगवान ने कहा कि अभी अभी हमारा विवाह हुआ है और विवाह में गालियां दी ही जाती हैं तो वहां नहीं दी गई गालियां यहां दी गई हम समझेंगे कि अभी हमारा विवाह ही हो रहा है स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार मथथ सिंधुरुद्रही बहराए हो सुरन प्रेरि विश पान कराए हो असुर सुरा बिश संकर आप राम चारु स्वार साधक कुटिल तुम सदा कपट भ्योहा भले भवन अब पायन गीना भले भवन अब पान जीना भले भवन भले भवन अब बायन भवन अब पान भवन अब भवन अब बायन।, बायन अब बायन बायन अब पान पायना अच्छे भवन में दिया है अब इसका बदला मिलेगा तुम्हें और नारद जी इतने क्रोध में इतने क्रोध में आ, के उसी समय बोले बंचे मोही जवन इधरि देहा सोई तनु धर श्राप मम एहा मुझे विवाह से वंचित कर दिया जो शरीर धारण करके तुम उसी राज्य परिवार में जन्म लो मम अपकार कीन तुम भारी नारी विरह तुम हो दुखारी और तीसरी बात मम अपकार कीन तुम भारी नारी विरह तुम हो दुखारी और कप आकृति कीन हमारी करी हि की सहाय तुम्हारी बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे तुमने मेरा अपकार किया है पत्नी के विरह में रोते हुए घूमोगे और राजा का वेश धारण करके हमारे साथ छल किया है तो राज्य परिवार में जन्म लो ये मेरा श्राप है भगवान ने कहा कि अब मत कहना परम स्वतंत्र न सिर पर कोई अब सिर पर मैंने कुछ रख लिया है क्या रखा है आपका दिया हुआ श्राप श्राप शीस धरी हरस ही प्रभु बहु विनती की भगवान ने सोचा कि कुछ सजा तो हमें भी मिले कौतुखी कृपालू होकर आए थे तो भगवान ने यह सजा स्वीकार कर ली और उसके बाद हर्षित होकर प्रभु बहु विनती कीन भगवान ने बहुत सी विनती की और उसके बाद निज माया की प्रवलता करसी कृपा निधि लीन भगवान ने अपनी माया हटाई जब हरि माया दूर निवारी नहीं तह रमा न राजकुमारी न विश्व मोहिनी न लक्ष्मी जी केवल भगवान खड़े अब नारद जी पर से माया का प्रभाव समाप्त हुआ तो नारद जी चरणों में गिर गए तव तब मुनियभित है चरना तब सबित चरना चरण अगमिया सभी हरी चरना अब मती सबित गहे पाही प्रण तारत हर पाही प्रण तारत ंद जी ने चरण पकड़ लिए और यही कहा मृषा हो मम श्राप कृप मेरा श्राप मिथ्या हो जाए मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे कहे मुनि पाप मिटे किमें मेरे मैंने आपको दुर्वचन कहे मेरे पाप कैसे मिटेंगे ये मेरा श्राप मिथ्या हो जाए बार बार प्रार्थना करने लगे तो भगवान हंसकर यही बोले मम इच्छा कहती न दयाल तुमने जो श्राप दिया यह मेरी इच्छा थी आपकी हाँ शुरू से देखो अब तक समाधि कैसी लगी मेरी इच्छा से सुमी रत हरी ही श्राप गति बाधि सहज विमल मन लागी समाधि और तुम पर काम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा किसकी इच्छा से मेरी इच्छा से यह तो वैसी बात हुई जैसे कोई आदमी कहे कि हम ऐसे ही बैठे रहे बाण चले छियां चली तलवार चली हम पर कोई हम ऐसे ही बैठे रहे कहां थे हम किले में बैठे थे चारों तरफ दीवा दरवाजा बंद तो इसमें आप बैठे कहां थे जो कृपा के किले में बैठा हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है तो नारद जी बचे भगवान की इच्छा से अच्छा और शंकर जी ने समझाया और नारद जी पर प्रभाव नहीं पड़ा तो भी हर इच्छा बलवान भरद्वाज कौतुक को सुनौ हरि इच्छा बलवान और नारद जी ने अंत में आकर भगवान तक को श्राप दे दिया और जब भगवान को श्राप दिया तब शंकर जी भी यह भगवान को जब श्राप दिया तब भी भगवान की इच्छा और अब नारद जी प्रार्थना करते हैं तो भगवान कहते हैं कि नहीं कि मेरी इच्छा से ही मुझे श्राप मिला है नारद जी कहते मेरे मन को शांति नहीं मिल रही शांति नहीं मिल रही है एक काम करो जपहू जाई शंकर सत सतनामा जपहू जा कर सतनामा हृदय तुरत विशय तुरत पेशा हो य तुरथ तुरत हृदय हृदय हृदय विश्राम मिलेगा आपके मन को आप शंकर जी का स्मरण करिए आपसे शंकर जी का अपराध हुआ है नालद जी ने कहा हमसे हां आपने शिवजी की बात नहीं मानी शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान एक बात सुनो मुझे शंकर जी जैसा प्रिय कोई नहीं को नहीं शिव समान प्रिय मोरे अस्प्रतीत परिहारी पर न बहोरे जहा पर कृपा न करी पुरारी सो न पाव मुनि भगति हमारी और अगर तुम्हें ए, मुझसे प्रेम है तो भगवान शंकर का स्मरण करो कहा एक एक सज्जन तो कह रहे थे भगवान ने 108 नामों के लिए कहा जपह जाई शंकर सत नामा उनके 108 नाम लिए जाएं हो ये हृदय तुरत विश्रामा हृदय को तुरंत विश्राम मिलता है सतनामा का अर्थ है 108 नाम यह नहीं है एक सज्जन कह रहे थे कि नारद जी ने ऐसे भगवान ने कहा जपह जाए शंकर सतनामा सतनाम सत जपो धन्य है हमारा सतना जहाँ भगवान शंकर के नाम स्मरण करने के लिए कहे अरे भाई ऐसा अर्थ नहीं है जपहु जाए शंकर सत नामा 108 नाम शंकर जी के लिए जाएं इस तरह भगवान ने नारद जी को उपदेश दिया कि तुम शंकर जी का स्मरण करो शंकर जी का भजन करो नारद जी आनंदित होते हुए आए और भगवान जब बनवासी भी बने तो तरुतर कपीडार पर भगवान नीचे और बंदर वृक्ष के ऊपर लक्ष्मण जी ने कहा इन बंदरों को बैठना नहीं आता आप कहो तो उठना बैठना सिखा दें इन्हें ये कैसे सेवक है जो सिर पर चढ़कर बैठे भगवान बोले इन्हें बैठे रहने दो ऊपर ही ठीक क्यों कहीं देवर श्री नारद जी ने देख लिया तो यह तो नहीं कहेंगे न सिर पर कोई वे देख लेंगे कि आज भी मेरा श्राप बंदरों के रूप में भगवान के सिर पर चढ़ा हुआ है इसलिए इन्हें सिर पर ही रहने दो और इन्होंने अपनी ममता की छाया मेरे सिर पर कर रखी है कपी के ममता पूंछ पर और ये पूंछ इन्होंने मेरे सिर पर आसपास डाल रखी तो तो है तो इनकी ममता की छाया है और ये सिर पर है बड़ा अच्छा है बड़ी कृपा है अब शंकर भगवान को जो पता लगा कि नारद जी को बंदर बनना पड़ा विश्व मोहिनी के कारण तो शंकर जी सोचने लगे कि हम भी बंदर ही बनेंगे अब बंदर बनने का निश्चय तो कर लिया तब तक ब्रह्मा जी बोले नर तनु धरी धरी मही हरि पद से बहु जा तुम भी बंदर बनो और हरी का सेवन करो अब शंकर जी ने सोचा कि बात तो ठीक है लेकिन हम बंदर बने कैसे ना, रे ना। पवन पुत्र हैं मान आ पवन पुत्र हैं आ, आ, आ, आ, आ पवन पुत्र, पुत्र गठ श्री काशीश कीश बने राम भगती हे का राम भगत भगती के का आ, आ, आ, आ, ए, आ, श्री हनुमान जी के रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए कैसे भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया अब भगवान शिव ने एक बार कहा कि आपके मोहिनी रूप का दर्शन करें ठीक है भगवान शिव ने कहा तो सुंदर रूप धारण करके भगवान विष्णु ने मना किया कि आप मत देखो मोहिनी रूप आप तो यही रूप देखो शंकर जी ने कहा कि हमको क्या अंतर पड़ता हम देख रहे हैं कि आप भगवान हैं आप मोहिनी बनेंगे तो भी भगवान है भगवान विष्णु भूले भूल जाओगे कि हम भगवान हैं शंकर जी ने कहा भूल कैसे जाएंगे हम देख रहे हैं कि आप भगवान ने जैसे ही मोहिनी रूप धारण किया शंकर जी भूल गए कि ये भगवान है अब ये मोहिनी रूप को देखकर ऐसे आकर्षित हुए कि भगवान को पकड़ने के लिए दौड़े भगवान छल करके बचावें इसी लीला में भगवान शिव का तेज स्खलित हुआ तब शंकर जी को होश आया भगवान अपने रूप में प्रकट हुए भगवान ने कहा इस तेज को पवन देव माता अंजनी के कर्ण मार्ग से गर्भ में स्थापित करेंगे और कितना सुंदर संकेत है भगवान को देखकर मन उद्वेग हो मन में उद्विग्नता हो तो श्री हनुमान जी का जन्म हो जाता है और शंकर भगवान हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए और उनको यही लगा कि मैं स्वामी रहा पर हनुमान जी के रूप में मैं भगवान के श्री चरणों में रहा भगवान के चरणों का सेवक हो गया इसीलिए जब जब श्री हनुमान जी भगवान को प्रणाम करते हैं भगवान हनुमान जी के माथे पर हाथ रखते हैं उसी समय शंकर जी आनंदित हो जाते हैं और सावधान मन कर शंकर लागे कहना कथा अति सुंदर तो शंकर भगवान ने कहा कि देवी पार्वती भगवान के अवतार का एक कारण यह भी है जो मैंने तुम्हें सुनाया और इस तरह श्री राम भक्तों के लिए शंकर भगवान आदर्श हैं और इसीलिए बिनु छल विश्व नाथ पद नेहू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 सीता राम जय सीता सीता राम जय सीता राम जय सीताराम सीता सुमरत राम जो सीय सुमरत श्री राम जुगल नाम जुगलनाम राजेश भगत लहें विश्वाम श्री सीता राम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की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 नमः पार्वती पते हर हर महा